आनंद की खोज भक्त की दुर्लभता भगवत भक्ति की साधना के चरण पहला स्वधर्म पालन एवं संयम उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट ही है कि भगवत भक्ति के लिए निस्वार्थ प्रेम एवं विश्वास आवश्यक है सर्वप्रथम और सबसे कठिन साधना तो निस्वार्थता की है निस्वार्थ हुए बिना भगवान में विश्वास दृढ़ नहीं होता और प्रेम भी नहीं उपजता इसलिए प्रारंभ में स्वधर्म एवं विहित कर्तव्य पालन को इतना महत्व दिया गया है इसके साथ ही साथ मनुष्य यम एवं इंद्र निग्रह आवश्यक है दूसरा त्याग और सेवा भगवान से प्रेम करने के पूर्व हमें अपने सांसारिक संबंधों को पवित्रतर एवं स्वार्थ रहित करना होगा सदा दाता बनने का दूसरों की सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए हम सदा ही श्रेष्ठतर वस्तु अपने लिए रख कर निकृष्ट वस्तु दूसरों को देना चाहते हैं स्वयं का सुख खोजना हमारे स्वभाव का अभिन्न अंग बन गया है अतः भगवत भक्ति की प्राप्ति की सर्वप्रथम साधना है दूसरों के निस्वार्थ निष्काम सेवा त्याग और सेवा ही भक्ति के आधार हैं इसमें प्रतिष्ठित हुए बिना भक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती दुर्भाग्य तो यह है कि हमारा जीवन इतना रिक्त अपूर्ण एवं छिछला है कि हम उसे पूर्ण करने के लिए संसार से इधर उधर छीना झपटी करते रहते हैं और क्षुद्र सांसारिक खिलौनों द्वारा मन बहलाने का प्रयत्न करते रहते हैं हमें इस बात की कल्पना तक नहीं है कि निस्वार्थ प्रेम के बिना आत्मा कभी तृप्त एवं संतुष्ट नहीं हो सकती और यह प्रेम देने से ही प्राप्त होता है अतः भक्ति के अभिलाषी साधक को सर्वप्रथम अपने सांसारिक आशा आकांक्षाओं का त्याग कर देना चाहिए वह संसार को केवल देता है यदि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो भगवान से मांगे तीसरा सकाम भक्ति संसार से मांगने के बदले भगवान से ही मांगना दूसरा चरण है सकाम भक्ति में कोई दोष नहीं है भगवान स्वयं गीता में आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु एवं ज्ञानी इन चार प्रकार के भक्तों की बात कहते हैं और सभी को अच्छा बताते हैं लेकिन भगवान से सांसारिक सुख सुविधा की याचना करना तो मानो किसी राजाधिराज से लौकिक परबल मांगने जैसा हुआ भगवान से यदि मांगना ही हो तो ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य मांगना चाहिए चौथा निष्काम वैधि भक्ति भगवान के प्रति प्रेम व आकर्षण आसानी से नहीं उपस्था अतः प्रारंभ में विधि विधान के अनुसार कुछ अनुष्ठान करना होता है जिस प्रकार चंदन को घिसने से एवं फूलों को हिलाालिन डुलाने से उनकी गंध आती है उसी प्रकार भगवान की पूजा प्रार्थना स्तुति पाठ आदि करने से उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है इसीलिए विधिवत पूजा करने का विधान है दिन भर में एक या दो बार बैठकर निर्धारित संख्या में जप करना भी इसी विधि का अंग है भजन कीर्तन स्त्रोत्र पाठ आदि से भी भगवान के प्रति प्रेम उपजने में सहायता मिलती है नियम विशेष में स्वयं को बांधने से स्वयं की इच्छा के त्याग में भी विशेष सहायता मिलती है सेव्य सेवक भाव सांसारिक संबंधों के निर्वाह के लिए जिस सेवा भाव की आश्रय देकर प्रोत्साहित किया गया था उसे अब प्रभु की ओर मोड़ देना चाहिए प्रभु सेव्य है स्वामी है मैं उनका सेवक हूँ यह भाव अत्यंत शुद्ध एवं कल्याणकारी है इसमें अहंकार का लेस नहीं आता और दीनता बनी रहती है इसी के प्रगाढ़ होने पर प्रभु के प्रति अपनत्व एवं निकटता का भाव उत्पन्न हो जाता है